इदानी फलितम्बर महा अब तक तो जब विचार चला उसी के फलितार कथन करने जा रहे हैं वो विश्राम को प्राप्त कर जाता है कहा गया था विश्राम को समझाया भार वहा करने वाला व्यक्ति जब भार को छोड़ करके विश्राम को प्राप्त करता है श्रम रहित हो जाता है उसी प्रकार से धीर पुरुष भी ताद्रिक बुद्धिस्तु वहा संसार व्यापार का त्याग करके जब शांत बैठता है तब वह बुद्धि विश्राम को प्राप्त की हुई मानी जाती है ऐसा जो विचार हुआ था उसका फलित कथन कर रहे हैं परमां प्राप्तस विश्रांति तो तो पर विश्रांति परमा प्राप्त तो परम विश्रांति जो प्राप्त कर लिया उदासीन्य काल में जिस प्रकार से उदासीन स्थिति काल में जिस प्रकार से उसने अपने परम विश्राम कर लिया उसी की उपासना के वजह से व्यवहार काम आनंद का ही अनुभव करते तथा सुख दुख सुख और दुख इन दोनों ही दशाओं में भी क्या करता है तथा आनंद ही तत्पर है उस समय वह आनंद मात्र का चिंतन करते रहता है जैसे पहले ना भले लेकिन दिमागन में है उसी चिंतन अंदर रहता है परमा निर्दिषया विश्रांति मुक्त लक्षण प्राप्त है निर्दिश्व विश्राम पुरोक्त प्रकार वाला जब प्राप्त हो जाए जो पुरुष स्वस्य औदासीन दशायाम यथा जिस प्रकार से अपने औदासीन दिशा में अनुभव कर रखा है परमानंद आस्वादने तात्पर्य परमानंद की आस्वादन करने में वाला हो जाता तो सभी स्थिति में उसी को देखने की कोशिश करेगा जैसे एक में आप ईश्वर दिखाई देने लग जाए सब में उसी को देखना चाहोगे एक में देखा आपने दिखाई दिया तो आपके मन में आए फिर सब में वही होगा वही देखने लगोगे कनकदास जी की परीक्षा हुई क्या चला था ना? जी बड़े विद्वान हुए न्यायामृत करने के लिए उनका शिष्य है कनकदास जी बहुत नीच चाप के थे बकरी चलाने वाले इसलिए ब्राह्मण लोग बड़ा उनको उपेक्षा करुष था वो कनकदास व्यास्त उसका बोल कराना चाहते थे ये साधारण व्यक्ति नहीं भले ही जाते किसी प्राथमिक जन्म हुआ है ज्ञानी है ये कैसे बताएं ब्राह्मणों को कहने से तो मानेंगे नहीं कोई तो उन्होंने कहा ऐसे करना सबको उन्होंने एक एक केला दे दिया केला मंगाए सभा सारे ब्राह्मणों को सब देकर उसको बुलाया उसको भी केला दे दिया और गाया कि देखो ये केला को ऐसी जगह खाना है जहाँ आप कोई नहीं देखता ऐसी को खाऊ जा कर जहाँ आपको कोई ना देखे और सब गए कोई कम्बल के अंदर घुस के वो खा लिया जिस विद्यार्थी लोग करते चना वना खाते रहते है तो कम्बल के अंदर छिप छिप कर और दो विद्यार्थी कमरे में हो ना ऐसे करना पता है तो दूसरे को देना नहीं चाहते चुपचप खाने तो कम्बल के अंदर खा जाता है कोई दीवार के बगल में छिप करके खा लिया कोई तालाब में गया डुबकी लगा हुआ चुप्पे से खा गया प्रकार से अपने अपनी बुद्धि कोई नहीं देख रहा है कौन आप कहा खा गया। सब खा के आए थे अपने अपने सभी ने युक्तियाँ दे दी हमने ऐसे जगह खा लिया हमने वैसे जगह खा ली ये खा लिया वो खा लिया कोई गौशाला के अनुसार गाय छोड़ दी थी उस समय कोई नहीं था गौशाला की तरफ चुपचाप के खा गया कोई नहीं देखा वहां और कनकदास जी का नंबर आया तो तुमने क्या कितना गुरु जी अकेले वापस हम नहीं खा लो क्योंकि तो जहां देखो ईश्वर तो, ही ना। तो है ना समझ आया कहीं भी जाऊँ ऐसे कोई जगह मुझे नहीं मालूम था जहां ईश्वर ना हो इसे मैं नहीं खा पाया मुझे ऐसा लग रहा मुझे ईश्वर देख रहा है मैं खा रहा हूँ इसलिए आप ही बता दो ऐसा कोई स्थान है जहां ईश्वर ना हो तो मैं वहां जाके खाने को तैयार हूँ का ऐसे कोई तत्व नहीं है ऐसे कोई को को चीज नहीं होगी दुख में भी आप उस आनंद को ही देखोगे इंद्र को शरीर को भले दुख हो रहा होगा लेकिन आपकी दृष्टि क्या रहेगी उसके भी अधिष्ठान भूत आनंद को ही आप देखोगे दुख भी कहा कल्पित है उसी ब्रह्म में विशेष सुख भी, भी कहा कल्पित है उसी ब्रह्म में जैसे इनका भी अधिष्ठान कौन है वो ब्रह्मानंद ही है बस आप ये दृष्टि उस आनंद में पहुंच जाए जैसे हर चित्र का अधिष्ठान पट को देखने की क्षमता जैसे आपको आ जाए उसी प्रकार से हर चित्र का जैसे अधिष्ठान टीवी का स्क्रीन देखने की क्षमता आ जाए उसी प्रकार से हर चित्र समान ये चित्र है सारा जगत का सुख दुख अधिष्ठान मतलब ब्रह्मानंद को हम देखने लग अगर जागृत में भी, सगल व्यवहार काल में उस व्यवहार का अधिष्ठान परमा सुख दुख हेतु प्राप्ति काले सुख दुख कालों की कारणीभूत वस्तुओं की प्राप्ति काल में भी तद अनुसंधान परि त्यज्य सुख दुख का अनुसंधान नहीं करेगा वो चित्र का अनुसंधान नहीं करेगा उसे त्याग करके निजानंद आस्वादन एवं आनंद का करने में ही वह तत्पर रहता है। न पुरुष अर्थ मानुसंधान चकुतू नवे चलो दुखों की तो कोई चाहता नहीं है लेकिन विशेष सुख तो सभी चाहते हैं उसका तो अनुसंधान तो जरूर करते होंगे ब्रह्मांड के अनुसंधान करने के साथ साथ उसकी इच्छा के साथ साथ अन्य विशेष की भी इच्छा करते होंगे लोग क्योंकि दुख तो प्रतिकूल सर्वेशा प्रतिकूल वेदनीय दुखम चीज है, दुख है तो सभी के लिए प्रतिकूलत्व नहीं वेदनीय जानने योग्य होता है किसी को भी अनुकूलत्व निवेदनी दुख नहीं एकमात्र कुंती को छोड़ एक मात्र कही मुझे खूब दुख दो ताकि तुम याद रहोगे तो तो तद अनुसंधान इच्छा अभाव उस दुख का अनुसंधान करने की इच्छा भले ही ना हो लेकिन वैश्विक सुख से अनुकूल वैश्विक सुख कैसा है सबके अनुकूल है सर्वेश अनुकूल वेद नियम गुण सुखा ही कहा आपने इसलिए पुरुष ही पुरुषों के लिए प्रार्थनीय वस्तु है इसलिए तद अनुसंधान चक्तुन ऐसे विशेषकों की इच्छा के अनुसंधान क्यों नहीं होगा इत्याशं तब कहते हैं जिस व्यक्ति ने उस ब्रह्मांड को देख लिया उसके लिए क्या है कुछ नहीं है जितने कभी कोई नदी नहीं देखा उसके गंगा नदी बहुत बड़ी नदी हो जाती है और जो समुद्र तट में पैदा हो गया उसे गंगा नदी कुछ नहीं होती नाली लगती समुद्र देखा है किसने और उसके लिए क्या है पानी कुछ नहीं? है नहीं और जिसने जब कभी देखा है इन नदी को उसके लिए तो बहुत बड़ी चीज है अरे बड़े विशाल इतनी लंबी चौड़ी नदी कहीं हमने देखा नहीं लो लोग कई लोग कहते हैं और आगा जब देख रखे हैं उनके लिए क्या फर्क पड़ता है उसी प्रकार है हम लोग यहाँ पर क्या है ब्रह्मानंद अनुभव कर लिया है विषय सुख क्या होता है सर्वतो गीता में जो कहा तीसरे गाते की देखो तस्वीर विशेष संपादना द्वारा अतीब बहिर्मुखत्वादन निजानंदान संधान विरोधित क्योंकि जो निजानंद के अनुसंधान कर क्या करना पड़ता है अंतर्मुख होना पड़ता है और अंतर्मुख एक बार जो हो करके एक बार क्षण माके के लिए अनुभव कर लिया होगा वो सदा अंतर्मुखी का होना रहना चाहता है कभी बहिर्मुख होना ही नहीं चाहता है इसे विशेष रूप पाने के लिए क्या करना पड़ता है अत्यंत बहिर्मुख होना पड़ता है इसे उसके लिए बहुत भारी महसूस होता है जिसने समाधि में गया हो और आनंद कर लिया हो उसको आंग खोल किसी को तो देखना भी भारी महसूस होता है क्या देखे करो ऐसे क्या लोग हो जाते है? और छोटे महाराज जैसे थे बड़े स्थिति वाले लोग वो देखते भी नहीं देखते रहते थे अब आँख बंद कर दे रहे थे महाराज में बैठे के था, था, के बैठ रहते हैं कि आपत्ति है आँख खोल के बैठे रहते थे खोल बैठे देखते देख नहीं रहे किसी को भी वो <laughs> किसी को भी नहीं देख रहे हैं कितने आए थे उन्हें कुछ पता ही नहीं कौन आया कौन गया आँख खोला बैठे लोग सोच रहे हैं हमको देख रहे हैं महाराज हमको देख रहे हैं महाराज बता नहीं किसी को देख रहे हैं लेकिन पता नहीं उनको मालूम रहता था कि विद्यार्थी आगे पाठ का टाइम मान कुछ पता नहीं सब बैठे हुए रहते थे हम लोग टेम्पेचर पुस्तक लेकर पहुंचते हा महादेव आ गए कहां से शुरू होना है नजर नीचे उतरती गई पुस्तक की ओर मैं तो देखते ही नहीं बस सीधे बैठे हुए सीधे देखा चक्षु खुले हुए सहज समाधि में ऐसी स्थिति वाली क्योंकि उनको विषयों को देखने की इच्छा ही नहीं क्या भगत क्या जगत किसको क्या देखना है, है? किसी को देखने की इच्छा नहीं बस वो पाठ चलना है तो पुस्तक देखना है विद्यार्थी पूछ गया तो उसके तरफ थोड़ा एक बार देख लिया नहीं तो भी नहीं जी महाराज जी थे जब हम लोगों को वेदांत पढ़ाए हुआ बनारस में वो बस लंबे चौड़े थे गंभीर और एकदम भारी शरीर लंबा चौड़ा बैठे हुए हैं और ह्यू ह्यूते हाथी जैसे मस्त और कभी पुस्तक खोल के देखते नहीं थे हम लोग पंक्ति पढ़ना और वो बैठ गय सुन रहे अच्छा विज्ञान परिभाषा का पाठ है गंभीर आवाज अब बस हम पंक्ति पढ़ते थे और बदरदर बोलते थे बहुत कम हमने देखा उनको आम खोल के देखते हुए यहाँ हम बहुत ही गदग ग पंक्ति पढ़ रहे हैं और पंक्ति फिट नहीं लग रही है तब तो दिखाओ अब तब देखते थे अरे यहाँ कामा लगाओ कोमा लगाओ तो तो री कितना बड़ा था उनका उनको कौन सा अलमारी में कहा पर कौन सा पुस्तक पता है और फिर कौन सी पन्ने में जो हमें जरूरत पड़ रहा है वो भी पता है हम बोलते चावी वहां से लेना अमुक नंबर चावी लगाओ अमुक अलमारी में तीसरे नंबर खन्ने में, में वो वो उस जाओ पुस्तक पुस्तक है निकालो निकालो लाओ नंबर पन्ना वहां 16 पंक्ति पंक्ति संख्या भी बोल बोलते अमुक पंक्ति में वो शब्द है मिलेगा तेरे इतनी दिमाग कमाल है गजब स्मृति ऐसी अद्भुत हमने किसी दूसरे को देखा ही इतनी स्मृति भगवान कहते हैं ईश्वर के स्वरूप की कृपा थी ऐसे गजब संतों के चरणों में बैठने का अवसर मिल गया तो इतना बढ़िया पढ़ा उन्होंने पीटा वो बता रहे थे सत्ताईस साल तक किसने पढ़ा नहीं है सत्ताईस साल पहले एक ने पढ़ा था अब तू आया कहा से आया पता नहीं जितने ले गया मैंने उनको बोला ना वेदांत परिवार से अरे वेदांत परिवार किसी से पढ़ लो भूत पढ़ाने वाले ऐसा बोला महाराज में सिखाव नहीं, नहीं पड़ा पढ़ना चाहता हूँ अंकुल कहाँ से पैदा हो क्या ऐसे देख रहे और कहाँ से आए हो मैं भी जान बोंद मठ से आया जाओ तुरंत टाइम दे दे पढ़ते ही नहीं ऐसे कठिन करता हूँ तब तो हमको मौका मिला पढ़ने नहीं तो पढ़ाने थे नहीं थे। वो बड़े तो कोई पढ़ना पड़ता था उनके पास पढ़ना है तो पड़ता खंड़ तो तो हमने तरीका नहीं कि बैठा है तो क्या करें ऐसा ग्रंथ लेके जाओ जो मना न कर सके हमारा काम भी हो जाए पिस्तर तो के संतों को तो देखा गया तो बहिर्मुखता विषय संपादन के द्वारा जो प्राप्त सुख है उस अत्यंत भैिमुखता के समान है वो बिल्कुल नहीं चाहते इसलिए कहते हैं भैरमुखत्व आपादन निचानंद अनुसंधान विरोधित और निचानंद के अनुसंधान में विरोधी है भैरमुखता इसीलिए तद इच्छा भी विवेकिन न जाए थे इसे विशेष सुख की इच्छा ही उनके दिमाग में आ सकती है दृष्टांत प्रश्न पूर्वक आहार अग्नि प्रवेशे दौधी तो श्रृंगारे यादृशी तथा धीरे विषे अनुसंधान विरोधिनी तेजो मालम हो गया तेरी मौत की सजा है अब तेरे को आग में डाल के जलाने वाले हैं तो क्या वो आभूषणों से अलंकार करने बैठेगा मौत आ गई है अब क्या वो ड्रेसिंग करेगा जिसको पता लग जा फांसी चढ़ने वाला है और कह कहने रुक जाओ रुक जाओ भाई फांसी बाद में पहले हम ड्रेसिंग करके हीरो बनूंगा तो, तब तब फांसी ऐसा कोई इसे अग्नि प्रवेश तो, अग्नि में प्रवेश होने का मरण आसन हो गया हम मुर्दा बने तब अग्नि में प्रवेश होएगा उसका जैसे अग्नि प्रवेश कारण सामने आ गया मृत्यु सामने आ गया ऐसी स्थिति में श्रृंगारे धी आदर्शी क्या बुद्धि उसकी श्रृंगार करने में प्रवृत्त हो सकती है जैसे नहीं हो सकती है विषय में अनुसंधान निजानंद संधान के विरोधी होने के नाते विषय में उसकी बुद्धि को उदय उसी प्रकार का जिस प्रकार से श्रृंगार में उदय होता मैंने श्रृंगार में वास्तव है उदय होता ही नहीं है इसका विषय में उदय नहीं होता यह शीघ्र देह विमोचन इच्छाया दृढ़ाया तलंब कारण अलंकाराद यदा अग्नि प्रवेशो वैर से बुद्धि होती है वैर बुद्धि होगा हम तो मरने जा रहा हूँ लाए जो आभूषण उभूषण डांड देंगे आभूषण ला दो तो मर रहा हूँ और तुम लह रहे हो नहीं इसको पहन लो जी बहुत सुंदर लगभग आप तो मरने जा रहे हो और तो पहन क्या सुंदर हो गया अरे शत्रु से अरे मरते हो तो नाम नाम राम राम राम ले नाम ले कुछ। मरने के बाद तो सत्य है बोलेंगे अरे मरते वो कोई नहीं बोले राम राम सत्य है शीघ्र देह विमोच इच्छाया दृढ़ कि देह को त्यागने की इच्छा एक तरह से दृढ़ हो चुकी है सत्या तब तो कारण अलंकाराद उसमें का विलंकार अलंकार आदियों में अग्नि प्रवेश अग्नि प्रवेश करने वाला लगभग जो है है उसके अंदर क्या होता है? वैर बुद्धि वैराग्या विरोधि विशेषु के अपीत्य विवेकी को ब्रह्मानुसंधान विरोधी भूता विशेषुक में भी बुद्धि होगी विषय मुखे नहीं विषय सुखे बना रहे कहीं छपने में गड़बड़ मां भूत विरोधी विषय इच्छा आप प्रयत्न सौलभ्य ना अभिर्मुखी तो तो अरे मान लो जो विरोधी विषय जहां बहिर्मुख होकर के सुखान को करना पड़ जाए उसके लिए उसकी प्रवृत्ति भले ना हो उसकी इच्छा ना हो लेकिन अप्रयपूर्वक अपने आप आ गया सुख उसको तो भोगेगा वो ये नहीं भोगे उस विषय का भोग बिना प्रयत्न का इधर छा लाभ हो गया है उसका तो करना चाहिए ना उसके लिए बहर मुखो है बैठे रहोगे चुप जाओ नहीं हम नहीं खाएंगे <laughs> ब्रह्म ज्ञानी वास्तव वो भी नहीं करते वो खाते भी? पीते भी जम जब से थोड़ी खिलाफ आ सकता है वो खुद खाते नहीं हाथ क्या करेंगे छोटे मार्जी के सामने ऐसे होता था कितने लोग थे थे नहीं क्या क्या नहीं जी, वो जो दे दे थे, वो वो खाते थे दूसरे खा सके कुछ लेते ही नहीं समय निश्चित है वो अपना देगा जो देगा ठीक है नहीं देगा कोई बात दूसरे को नहीं कहेंगे समय हो गया और नहीं प्यार है तो दे दे कभी नहीं ऐसे भी लक्षण कभी उन्होंने प्रेमान को भी नहीं का पानी चाहिए प्यास लगा लियो कुछ भी हो बैठे बैठे वो अपने टाइम पे जो दे दिया अब आज प्यास लग जातो। प्यास गया, गया, गया, गया, गया तो हो जाता कई बार फिक्स फिर प्यास लगा आपको उसी टाइम पी हो गया लेन जैसी प्रवृत्ति नहीं थी अपने समय में उठ के पी जाए या किसी को ला दो कुछ समय से देते थे था था। जो दवा दिया बड़े आश्चर्य होते थे कई बार देख रहे बड़ा उस समय की स्थिति ऐसी थी गुरु और जुम्मन का सेवक का भाव था उनको बुखार हो जाए तो मालूम हो जाता इनको सरदर्द हो रहा है महाराज जी को तो उसको मालूम हो जाता आज छोटे मर्द को सरदर्द हो रहा है ऐसे ताकत में थी उस समय में उनका और सारा उनको कहेगा ने मालूम होता और देते जाते दवाई और पता लगता तो चेहरे पर रिएक्शन मालूम हो जाता ना दवाई रिएक्शन तो होता है शरीर पर फालतूत दिया होगा तो लाभ दिखता भी एक बुलशांत है सेवा ऐसे तादाद में होकर करना बड़ा कठिन होता है ऐसे एक बौर महात्मा को देखा ब्रह्मांड आश्रम एक बार बताया भी था एक महात्मा देते दोनों पैर पला एलिफेंट आसेस जो तो हाथी पैर होते हाथी पैर बीमारी थी चल फिर नहीं सकते थे एक कोई आया आंध्रा का वो बद्रनाथ यात्रा में जा था पैदल उसने उनको आ देख लिया उसने क्या बद्रनाथ को देखना जाकर यहीं दर्शन हो गया यही हमारे लिए उसने सेवा में लग गया रोजाना उनको पकड़ के लाना बाहर बिठाना, धूप में ठंडी बनाने तेल में मालिश करना गरम पानी से नहलाना अन्न से रोटी लाना खिलाना अपने बड़ा गजब ऐसी सेवा हमने देखी थी और कई वर्षों तक किया जब उनका शरीर छोटा मंडेश्वर जी ने भी सबने कहा आप भी रहो इसी कमरे में आप जाओ पर सगन भजन करो वो अगले ही भागना चाह रहा था बड़ा मुश्किल से छोटे शेर तक रोके उसका अगला दिन सबर गया, वो आज तक पता नहीं अन्य सेवा जिसको अन्य भक्ति अन्य तो अन्य भक्ति से सेवा करना बड़ा कठिन का लेकिन होते है इस कल में भी हमने अपने आंखों से देखा हो दृष्टान दे रहा हूँ इसे कभी वो जो विरोधी विषयों की सुख की इच्छा ना भाव भले लेकिन अप्रय सौल प्रयत्न के बिना सुलभ है जो जिसमें लगभग की जरूरत नहीं पड़ती खास अल्प या में अल्प बहिर्मुखता से काम चल जाए ऐसे विषयों की क्यों नहीं इच्छा होगी किम न बहती इत्या संज्ञा हो गति नहीं, नहीं। अविरोधी सुखे बुद्धि स्वानी चि गा गमऊ ्यास्तिक क्रमादेश का देखो अविरोधी सुख में तो बुद्धि हो सकती है विरोधी ले क्यों ना हो वो उसके लिए सहन नहीं स्वीकार नहीं आविरोधी अविरोधी सुखी बुद्धि स्वानंदेच गमा गमो कभी आनंद मिलीन हो गया कभी आविरोधी सुख में आ गया फिर आनंद में गया फिर आविरोधी सुख आ गया अविरोधी सुख क्या उसको इस स्वाध्याय वगैरह शास्त्र को पढ़ना पढ़ाना ये सब क्या है उसके लिए अविरोधी सुख है क्योंकि ये ब्रह्मांड में उपयोगी है ना उस ब्रह्मांड अनुभूति में सहयोगी है इसलिए अविरोधी सुख का न सिजों को लेना उन साधनाओं को लेना है जो ब्रह्मांड अनुभूति में उपयोगी हो वो और उससे होने वाला सुख का नाम अविरोधी सुख उनमें कब वहां भेरमुख हो उतनी जाए छात्र पढ़ने के लिए बैरमुख हो गया पढ़ाने के लिए भेरमुख हो गया अपने कोई ध्यान करना है या मंत्र जाप करना है उसके लिए भैयमुख हुआ फिर निरान स्वरूप शांत बैठ गया ये उसी प्रकार से जिस प्रकार कौवे का अंक के समान दृष्टान दे कौ का अंक कैसा होता है दो छेद है दो गोलक है अंदर में अंक एक ही है जो बॉल है वो तो बॉल एक होता है छेद दो है अंदर में गोला एक है वो कभी लुढ़कधर आ जाता है कभी उधर है है इसको करते और इसे क्या कर यूं करना पड़ता है देखने के लिए। तो फस जाएगा वो। ना इस छेद में गिराया तो इधर गिरा तो से देखेगा वो यू कर दिया तो इधर से देखेगा वो इसे हमेशा कवे यू यू करके देखता है एक अंक है दो गोलक कभी कभी गया, गया, गया, गया, गया, गया। इस प्रकार से जो वो चलते हैं उसी दृष्टांत को और समझाते हैं कव एक अंक को दृष्टान्त में वृणा होती एक दृष्टि काक वाम ही क्षिण नेत्रो यानंद के पास एक ही दृष्टि चक्ष वाम दक्षिण नेत्र आयाति इसे कवि बाह कवि दवि कवि दाया जाता रहता है उसी प्रकार से एक विज्ञानी जो चक्षु जो आपका ज्ञानी है मुमुक्ष क्या करता है आनंद अविरोधनी बहिर्ख में और स्वरूप सुख में कभी आनंद में, में जाते रहता है तथा काकस दृष्टि दृश्यता अन्य दर्शन साधन चक्षु इंद्रियम एकमेव ये दृष्टि का मतलब गया जिसके द्वारा देखता है दर्शन का साधन उसका नाम दृष्टि अर्थात चक्ष नेत्रो पर्याय गोती गोल, गोल, में, के, गोल में, आया जाया करता है उसी प्रकार से न बुद्धि आनंद दर्थ इस विवेकी मोक्षों का बुद्धि भी कभी भैिमुख हुआ तो भी अविरोधी विशेषक में जाएगा अध्ययन रूपा साधना रूपी अविरोधी सुख में ही जाता है और नंत्रुख हुआ में चला जाता है अब दार्तांतिक और विस्तार दार्तांतिकम प्रपंचो विषयानंदम ब्रह्म चतुर्वित विभाषा विद्यालौक वैदिको विषयानंदम ब्रह्मान चतुर्वित इसीलिए जब जो उदासन भाव में चला जाएगा ब्रह्मांक अनुभव कर रहा है भैर मुख हुआ तब अविरोधी विशेष को अनुभव करता है इसे विषयानंद और ब्रह्मानंद दोनों का अनुभव कर रहा तत्वता उसी प्रकार द्विभाषाओं को जानने वाला व्यक्ति के समान है भाव लौकिक और वैदिक दोनों लौकिक माने विषयानंद वैदिक माने ब्रह्मानंद कि ब्रह्मांत तो वैद से ही जाना गया अविष्या तो संसार से मिलता है लौकिक और वैश्विक दोनों शरीर पर निर्भर तत्विद ही विषया नज्जन्यम उपनिषद ब्रह्म तत्व क्या करता है को विषयता हुआ तुम विषयानंद को ग्रहण करता है और उपनिषद वाक्यों से जो जनजो है उसको भी उसी को लौकि को बो विश ब्रह्म भाषा दिवत जानिया कभी ये कभी वो दो भाषा वालों को यही करना पड़ता है ना बीच में जो बैठ करके इसने ये बोला उसकी भाषा उसको बताना पड़ता है उसने जो बोला उसकी भाषा में उसको बोलना पड़ता है द्विभाषा के समय यही करना पड़ता है बीच में अनुवाद करना पड़ेगा ना हमको कई बार होना पड़ा अब छोटे मर विदेशी जब आते थे वो हमको बुलाया जाता था इतना जाए हमको आ जाए बैठे महाराज जी जो हिंदी में बोलेंगे अंग्रेजी में उनको बोलता था वो अंग्रेजी में बोलेंगे उसको हिंदी में उनको बोलना पड़ता था द्विभाषा अब इधर उधर हो रहे कि नहीं हो रहे हैं और निष्पक्ष लेन देन नहीं इसको समझ में आई नहीं है उन्होंने कहा लेन देन है अनुवाद कर दिया कहानी करता हूं <laughs> अनुवाद करना हमारा काम है समझ में आई नहीं आया उसके काम है इन्होंने अंग्रेजी में जो बोला वो हमने उनको अनुवाद कर दिया महाराज जिसको समझ में आए न आए क्या कहे क्या कहे उसे हम मतलब है हमें क्या लेन है तो निष्पक्ष रहते ना उसमें जी का काम यही है बिल्कुल निष्पक्ष रहना शब्दार्थ उनको तो बोल दिया कोशिश करना वो भाव भी रहे उस आप आप कौन कौन अनुवाद करना जैसा बोले वैसे ही बोलना वो जैसा प्रेम से पूछे वैसे प्रेम से पूछे बोल रहे उल्टा हो जाएगा तो भाव भी बनाए रखना चाहिए अनुवाद करने में उसी भी मजा अब करते तो गदगद होते थे कई बार वो अंग्रेज बड़ा खुश हो जाते हैं अनुवाद करने के ऊपर निर्भर भाव क्या प्रकट कर रहे हैं उन्होंने जो बोला वो महत्व इतना ज़्यादा नहीं होता तो करने वाले के ऊपर निर्भर होता है प्रभाव जो पड़ती है क्योंकि तो बेचारे जानते ना भाषा को क्या बोले किस भाव से बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं क्या मालूम अनुवाद करने वाला भी उसमें बढ़िया ढंग से माल मसाला भाव जोड़ करके कर देता है तो मजा आ जाता है जैसा इधर उदर, इधर उधर उधर होता रहता है ना उसी प्रकार से तो विवेक भी तो उद्वेग रहता है उस समय कैसे निजानंद अनुभव हो जाएगा इत्याशं ऐसे जवाब देते कि देखो दुख प्राप्त न चौदेगो यथा पूर्व यदो द्विदृक गंगा मग्नार्धका यीतौष्ट धीर यथा दुख प्राप्त नच उत्वेगा दुख प्राप्त होने पर विवेक को क्या उत्वेग नहीं होता यथापुर जैसे आप ही बताया द्विभाषी के समान द्विभाषी मानला अगला रो करके सुना रहा है उसके रोने से इसको कोई फर्क पड़ेगा क्या द्विभाषी को वैसे रोकर उनको सुना देता लेकिन आपने कोई फर्क नहीं पड़ता उसको इसके दुख को वहां अनुभाव करके सुना दिया तो खुद दुखी हो जाएगा? क्या अनुवाद करने मात्र से खुद को कोई दुख नहीं है ना उसको ना उसके दुख से लेन देन ना सुख दे लेन देन उसको तो उसी प्रकार से यहां पर विवेक को ना दुख से लेन देन न सुख से लेन देन है अतएव कोई असर पड़ता उद्वेग नहीं हो सकता दुख प्राप्त हो न चाहे उद्वेग हो यथापुर यथाउद दुख प्राप्त तो होने पर उद्वेग नहीं होगा क्योंकि जैसा दृष्टान है भाषी के समान गंगा मग्नार्धक का है कैसा हो सकता है अपने आनंद भी अनुभव कर रहा है बाहर से दुख भी देख रहा है फिर भी दुख का उद्वेग नहीं हो रहा है आनंद की भी आस्वादन हो रही है कैसे हो सकते है दोनों काम? उसे जैसा गंगा जी में आगे डुबके लगा खड़ा आदमी ऊपर से भूख लग रहा है तो आनंद ले रहा है जैसे ठंड लगा है ठंड आनंद हो रहा है दोनों रशिकर दोनों गंगा मग्नार्ध का ये पुंश शीतोष्ठ धीर्य था शीत बुद्धि उष्ट बुद्धि दोनों बुद्धि तो हो ना आनंद हो ना हो जिस प्रकार उसी प्रकार से समझो यथ ये, तो ये समाज कारण आज विवेकी द्वित लौकिक वैदिक व्यवहार और उभय और विवेकता इसलिए जिस कारण से विवेक जो है वो दो दृष्टि वाला है द्विभाषी दोनों भाषाओं का ज्ञाता वाला होता है विवेकी कई विशेषण समझ लो और विवेकी भी दो दृष्टि वाला है कैसे दो दृष्टि वाला है लौकिक और वही दोनों ही आनंद वाला है व्यवहार और भयोर वेदता दोनों का वेत्ता है तसे पूर्वत अज्ञान दशा में जैसा था वैसे ही वहां रहेगा नज्ञान दशा में जिस प्रकार से उद्वेग होता था वैसे विवेक दशा में उद्वेग नहीं होता न उद्वेग न यथा पूर्वक ऐसा समझ रहा विवेक के न तदा तदा बुद्धिमान कि विवेक के द्वारा सदा सदा बार बार अनुभव है बुद्धिमान है काल दुख भी मिथ्या है भी पाई है निजानंद अनुसंधान करने कोई विरोध नहीं तो। भयानुसंधान दृष्टांत माह और दोनों का अनुभव हो सकता है गंगा में आदर डुबकी लगवी के समान विदो सदा भादित द्वासनाजन्ये, स्वप्ने तद्भासते तथा इस प्रकार से जागृत काल में भी तत्वे को ब्रह्म होता है सदा ये सिद्ध कर दिया गया ब्रह्मसुगम सदा भादि। तद वासना जन्य और जागृत काल में जो ब्रह्मानंद था इस वासना के वजह से स्वप्न में भी ब्रह्मानंद का अनुभव करेगा और शिष्य में ब्रह्मांड अनुभव कर रहा है तीनों अवस्थाओं में ब्रह्मानंद का अनुभव करते रहेगा स्वप्ने ते था वह ब्रह्मांड वैसे ही भासित होता है जैसे जागृत में होते रहता है सदा सुख दुख का अनुभव दशायाम तुष्टि उच्चा सदा मैंने सुख अवस्था में दुख अवस्था में उदासीन अवस्था न केवल तद्धा, के बात नहीं है तीनों स्थितियों उदासीन स्थिति में रहते हो उन तीन स्थितियों में भी स्वप्न में भी आप ब्रह्मांकुसंधान करते रहोगे क्यों क्योंकि जागृत काल में आपने वैसे किया है हेतु गर्व विशेषण जागृत वासन जन तत्व से जागृत की वासना थी अनुसंधान करते रहे स्वप्न में भी लगातार तथा तथा ब्रह्म सुखम तथा जागृत अवस्था इव भाषत है वहां पर ब्रह्म सुख जो है जागृत अवस्था का समान भाषित होते रहेगा फिर थोड़ा कोई विषय नहीं दिखेगा स्वप्न में ऐसा नहीं जैसा यहाँ का ब्रह्मांड की वासना अनुवृत्त हुआ है यहाँ के सुख दुख भी वासना तो अनुवृत्त होगा इसे वो भी दिखते रहेंगे जैसे यहां पर सुख दुख तुष्टि अवस्था के साथ ब्रह्मांड थी स्वप्र में भी सुख दुख तुष्टि अवस्था के साथ ब्रह्मांड हो जाएगा सप्रस्य से आनंद अनुभव वासना जनित सती आनंद इत्याशं क्या स्वप्न अवस्था में आनंद अनुभव की वासना से ही जन स्वप्न दिखाई देते रहेगा तो आनंद ही निरंतर भाषित होना चाहिए वहां कुछ घटपट नहीं दिखना चाहिए ऐसे आस नहीं, नहीं, नहीं। अविद्यावासना थे स्वप्न मूर्ख वे वैश्य सुख दुख अविद्यावासना की भी वानुवृत्ति हुई है सुशुक्ति में नहीं स्वप्न में स्वप्न में, शप्र में। अविद्या मात्र रहती है स्वप्न में अविद्या की वासना भी अनुवृत हुई है अस्थिति यद वासनो तो, तिथे तद तो वासना से दिखने वाले घटपटाज संसार भी स्वप्ने मूर्ख वेव अज्ञानी के समान यज्ञानी भी अपने स्वप्न में घटपटाज संसार को देखता है सुखंध खंज भी छत शब्द का शब्द देखते रहता है लेकिन एक बार उसमें उसके सुख दुख से वो सुखी दुखी नहीं होता क्योंकि निजानंद का विवेक उसको सदा वहां पर भी अनुवृत है न केवल आनंद वासना बलादे वह वा स्वप्नों जाए थे किन्तु अविद्यावासना बलाद अभी आनंद वासना के बल से केवल स्वप्न में आनंद अनुभूति होगी ऐसी बात नहीं किन्तु अविद्यावासना के बल से भी अविद्या विषयों का भी अनुभूति होगी और तथा वासनाजन्य तर सुखाद अनुभव होती इसे ताल अविद्या वासना जन्म होने के कारण से वह अज्ञ के समान सुखादिक अनुभव भी रहेगा एटाव ग्रंथ संदर्भेण उतम निगम तक का को निगमन करता करते कथन करने जा रहे हैं ब्रह्मनंद में योगानंद का वर्णन हुआ योगी प्रत्यक्ष का वर्णन ये सब आप आम आदमी के पास की बात नहीं है महान योगियों की कथा हुई है योगी जो महान सिद्ध हैं, जो समाधि में रहा चुकी है ब्रह्मानंद अभिनय ग्रंथे ये पंच जो प्रकरण है ना पांच गर, ये पांचों कैसे ही है ब्रह्मांड नामक से ही पांचों को कहा जाता है ब्रह्मांड अभिनय ग्रंथे ब्रह्मानंद का प्रकाशन करने वाला योगी प्रत्यक्ष के प्रत्यक्षने वाला योगानंद रूप इस अध्यायम इस प्रथम अध्याय में योगी को अनुभव होने वाला जो योगानंद है उसको कथन कर दिया गया है ब्रह्मानंद योगानंदो नामा एकाशम प्रकरण तो ब्रह्मानंद योगानंद नाम प्रथमो अध्याय संपूर्ण ठीक ब्रह्मानंद नाम अध्याय पंचात्मक और उन्हें क्या समाध्यवस्था को लेकर के सुख दुख दशायाच और हिसाब के आधार पर अनुभव किया वनंद को जागृत काल के सुख दुख और सपन काल सुख दुख दशा में भी क्या कर रहा है वो स्व प्रकाशित रूप ब्रह्मानंद से प्रकाशक योगी अनुभव रूपम प्रत्यक्ष मुक्तम जो कि स्व रूपा ब्रह्मानंद है उसका प्रकाशक योगी का जो अनुभव रूपा है उसका कथन कर दिया गया है उपलक्षण आगम आदि नाम और केवल योगी का अनुभव यह कथन नहीं किया हम श्रुतियों को भी लिए हैं स्मृतियों को भी लिए हैं गीता को लिया है मैत्रे उपनिषद को लिया चर्चा किया गया है इसमें उपलक्षण यह उपलक्षण है केवल योगान भी नहीं योगान के समुद बलक, जो श्रुति स्मृति है उनको भी दिया गया है देशा में पैतृदर्श तत्वा उनको भी हमने यहां दिखाया है